गीता तत्व चिंतन परमार्थ के दो पथ तीसरा ज्ञान और कर्म के दो रास्ते इस पर श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं श्री भगवान लोके पुरा प्रोक्ता ज्ञान यान न साख्याम कर्म योगे नोगीना योगेन श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा यह स्थिति मेरे द्वारा पहले ही बताई गई है ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग की तथा कर्मयोगियों के लिए कर्म योग की दो निष्ठाओं की बात कहकर भगवान श्री कृष्ण परमार्थ के दो पथों का निर्देश करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों पथ परमार्थ लाभ के स्वतंत्र साधन हैं। निष्ठा बुद्धि का गुण है इसका अर्थ होता है किसी बात में अत्यंत स्थिर रहना निष्ठा यहां पर निष्ठा के साथ मोक्ष शब्द है अर्थ पूर्ति के लिए किसी शब्द का जो योग करना पड़ता है, उसे अध्याहार कहते हैं। व्यक्ति की निष्ठा तो किसी भी विषय में हो सकती है, पर यह निष्ठा से तात्पर्य है मोक्ष निष्ठा यानी वह मार्ग जिस पर चलने से अंत में मोक्ष मिलता है ऐसी निष्ठा को श्री कृष्ण दिव्य बदलाते हैं यानी मोक्ष लाभ के लिए ये दो मार्ग हुए पूरा का तात्पर्य होता है पहले इसका मतलब या तो यह हो सकता है कि इससे पहले यानी दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन दो रास्तों की बात बताई है अथवा यह कि सृष्टि के प्रारंभ में इन दो निष्ठाओं की बात कही गई है दूसरे अध्याय में सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि के नाम से बुद्ध के दो रूप या भेद बताए गए हैं वहाँ पर बुद्धि शब्द का तात्पर्य निष्ठा ही करना चाहिए या फिर शिष्ट के प्रारंभ में जो प्रवृत्ति निष्ठा और निवृत्ति निष्ठा की बात हमें वेदाद्य शास्त्रों में मिलती है उसका संकेत श्री कृष्ण द्वारा अभिष्ट हो सकता है लोके इस इस्लोक में शब्द के साथ यह दूसरा अर्थ ही अधिक सटीक मालूम पड़ता है फिर यदि दूसरे अध्याय में कही गई दो बुद्धियों की ओर श्री कृष्ण का संकेत होता तब पूरा शब्द लगाने का कोई प्रयोजन नहीं था मया प्रोक्ता मेरे द्वारा कही गई इतना कहना ही पर्याप्त होता श्री कृष्ण अर्जुन को अनघ कहते हैं अनघ वह है जिसमें कोई पाप नहीं ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर से वार्तालाप कर पाता है ऐसे निष्पाप निष्पाप अंतकरण में ही ईश्वर की वाणी सुनाई देती है यदि हम भी अर्जुन की तरह अनघ हो जाए तो हमारा अंतकरण भी ईश्वर की चेतना से आलोकित हो उठेगा वे दो निष्ठाएं कौन सी हैं एक ज्ञान योग की और दूसरी कर्म योग की ज्ञान योग की निष्ठा सांख्य मार्गी के लिए है और कर्म योग की निष्ठा योगी के लिए हम पूर्व में कह चुके हैं कि गीता के शब्दों का अपना एक विशिष्ट अर्थ है यहाँ पर सांख्य का तात्पर्य सांख्य दर्शन से नहीं है बल्कि उसका मतलब है ज्ञान सांख्य मार्गी वह है जो संख्या करता है गिनता है प्रकृति के ये इतने तत्व हैं ये सब अनात्मा है आत्मा इन सब तत्वों से सर्वथा भिन्न है इस प्रकार की गिनती विवेक करने वाला सांख्य मार्गी है ज्ञान मार्गी आत्मा और अनात्मा का विवेक करता है उसके लिए परमार्थ का पथ है ज्ञान योग अब जो योगी है वह कर्म योग का सहारा लेकर मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है गीता में योगी शब्द का व्यवहार कर्मयोगी के लिए आया है जो समत्व योग में स्थित हो कर्म करे वह योगी है दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को योगस्थ होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं ज्ञान योग निवृत्ति परक है और कर्म योग प्रवृत्ति परक अर्जुन इसलिए भ्रमित होता है कि एक ओर श्री कृष्ण निवृत्ति की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर अर्जुन अर्जुन को प्रवृत्ति का उपदेश देते हैं निवृत्ति का अर्थ है संसार से निवृत्त हो जाना हट जाना और प्रवृत्ति का अर्थ है संसार में से होकर जाना निवृत्ति कर्म संन्यास को प्रोत्साहित करती है और प्रवृत्ति कर्म करने पर जोर डालती है अर्जुन सोचता है कि यदि घोर कर्मों को किए बिना वह लक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो वही क्यों नहीं करना यदि दलदल दल में से हुए बिना दरिया को पार किया जा सकता है तो दलदल दल में से जाने का कष्ट क्यों करना पर अर्जुन के भीतर इतना विवेक है कि वह श्री कृष्ण के वचनों में कोई गूढ़ अर्थ भरा देखता है वह इसके लिए हर्ष नहीं करता कि वह ज्ञान के ही रास्ते जाएगा वह तो विनीत भाव से कहता है कि मेरे लिए जो पथ आप श्रेयस्कर समझे, उसका निर्देश करें वह कहता है कि आप स्वयं निश्चय करके एक रास्ता मुझे बताइए जिस पर से होकर मैं परमार्थ का साधन कर सकूँ भगवान कृष्ण की बातों से अर्जुन के मन में जो संशय उठा उससे वह निश्चय नहीं कर पाया कि उसके लिए एक ज्ञान दो कर्म तीसरा ज्ञान और कर्म दोनों का एक साथ संपादन अथवा चौथा ज्ञान और कर्म दोनों का ही त्याग इनमें से कौन सा पथ अधिक उपादेय होगा इसलिए वह अपने लिए कल्याणकारी उस एक पथ का चुनाव श्री कृष्ण पर छोड़ देता है श्रीकृष्ण भी उत्तर में दो पथों का निर्देश करते हैं